अमृतवाणी प्रार्थना तथा भक्ति भाव चार प्रश्न क्या भगवान से प्रार्थना जोर से करनी चाहिए उत्तर उनसे चाहे जिस प्रकार प्रार्थना करो वे अवश्य ही सुनेंगे वे चीटी के पक्की आवाज तक सुन सकते हैं चार प्रश्न क्या सचमुच वे प्रार्थना सुनते हैं उत्तर हाँ यदि मन और मुख एक करके किसी वस्तु के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना की जाती है तो वह प्रार्थना सफल हुआ करती है पर जो मुँह से तो कहता है कि हे प्रभो यह सब कुछ तुम्हारा है पर मन ही मन सोचता है कि यह सब मेरा है उसकी प्रार्थना का कोई फल नहीं होता 448 तुम्हारे भावों में किसी प्रकार का छल कपट ना हो सच्चे निष्कपट बनो मनमुख एक करो तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा सरल आंतरिक भाव से प्रार्थना करो वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे चार तुम्हारे भीतर जो भाव हो बाहर तुम्हारी वाणी भी उसी के अनुसार होनी चाहिए मन और मुख एक होना चाहिए यदि तुम केवल मुख से कहो कि भगवान मेरे सर्वस्य हैं पर मन ही मन संसार को ही सर्वस्य मानो तो इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा चार सौ पचास राजा के पास जाना हो तो पहले द्वार पर सिपाही संतरियों की बहुत खुशामत करनी पड़ती है इसी प्रकार राजा धीराज ईश्वर के समीप पहुंचना हो तो साधन भजन सत्संग और भक्त सेवा आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं चार सांसारिक विषयों की चिंता करते हुए मन को अस्थिर न होने दो जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो मन को सदा भगवान में मग्न रखो चार जब तक कम्पास का कांटा उत्तर की ओर रहे तब तक जहाज की दिशा भूलकर संकट में पड़ने का भय नहीं यदि मन स्थिर होकर सदा ईश्वर की ही ओर लगा रहे तो जीवन रूपी जहाज भी सभी संकटों को पार कर आगे बढ़ता जाएगा चार प्रार्थना कैसे की जाए यही मुख्य है संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए नारद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए नारद ने रामचंद्र जी से कहा था हे राम यही करो कि तुम्हारे चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो राम ने कहा तथास्तु। और कोई वर मांग लो नारद ने कहा कृपा कर यह वर दो कि मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो जाऊं। राम ने कहा तथास्तु कोई और बर मांगो नारद ने कहा नहीं भगवन मुझे और कुछ नहीं चाहिए चार सौ चौवन यदि तुम यह निश्चित न कर पाओ कि भगवान साकार है या निराकार तुमसे इस प्रकार प्रार्थना करो हे भगवान तुम साकार हो या निराकार यह मैं समझ नहीं पाता तुम जो भी हो मुझ पर कृपा करो मुझे दर्शन दो 455 यदि कोई ईश्वरी रूपों को कल्पना समझकर उन पर विश्वास न भी करे तो कोई बात नहीं वह यदि जगत का सृजन नेमन करने वाली ईश्वरी शक्ति पर विश्वास रखते हुए याकुल चित्त से प्रार्थना करे कि हे भगवान मैं तुम्हारा स्वरूप नहीं जानता तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने प्रकट हो तो उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं चार भगवान के कान बड़े तीक्ष्ण हैं तुमने अभी तक जो कुछ भी प्रार्थना की है वह सब उन्होंने सुना है वे किसी न किसी समय तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे कम से कम मृत्यु के समय तो देंगे ही